O O O O O sahana सहनो भुन सह वीर कर्वावहै तेजस्विनावी तमस्तु मिषा वह ओ शाति शांति शांति, शांति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 वो यज्ञवाला जुड़ा हुआ नहीं है सभा में नहीं बैठे ये दोनों ही बैठे हैं केवल और इनकी आपस में चर्चा चल रही है तो कभी राजा चनक बैठे हुए थे और वहां पर याज्ञ के भ्रमण करते हुए पहुंचे उस प्रसंग से प्रारंभ करते हैं प्रथम कंडी का चतुर्थ अध्याय के प्रथम ब्राह्मण की प्रथम ओम जनको जनकोह वैदेह आसान चक्रे विदेह जो जनक थे वो बैठे हुए थे जहां भी बैठे आराम से सिंहासन पर अतः याजवल के आव राज तो वहां यज्ञवल के घूमते घूमते पहुंच गए तम होवाचा यजवल के किम अर्थचारी किमर्थम आचारी ही किमर्थम आचारी ही यजवल के किस लिए घूम रहे हो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 अंत का मतलब सिद्धांत होता है जैसे हम सिद्धांत बोलते हैं उसका रहस्य छोटी बात उसको जानने की इच्छा से या चर्चा करने की इच्छा से आए हो, पशुओं की इच्छा से या सूक्ष्म चर्चा करने के लिए तो याज्ञ बल के बोले उभयम एवं सम्राट हो आ चाहे हे सम्राट दोनों के लिए ही आया हूं मैं तो, <laughs> तो अब वो चर्चा आगे चलती है तो याजल के पहले पूछते हैं यत्ते कश्चित अब्रवीत राजन तुम्हें पहले किसी ने जो कुछ कहा है उसको सुन लेते हैं आप बताओ पहले कि यह मैंने जान लिया है तो फिर उस विषय में कुछ होगा तो बोलूंगा या उसको छोड़ करके कुछ बोलूंगा तो यत्ते किंचित अप्रबीत तुम्हारे को किसी ने जो भी कुछ कहा है उसको सुनते हैं पहले तो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 उसके बहाने और चीजों का भी वर्णन किया गया ब्रह्म शब्द बार बार आएगा तो बोले वाग्वी ब्रह्मी वाणी ही ब्रह्म है ऐसा उन्होंने मेरे को बताया था तो ठीक है यजबल के कहते हैं यथा मातृमान पितृमान आचार्यवान ग्रुआया त् लेने अब्रवीत बोले जिस प्रकार से कोई अच्छी माता वाला व्यक्ति हो मातृमान पितृमान अच्छे पिता वाला कोई व्यक्ति हो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 लेकिन सामान्य रूप से न बोलने वाला बाधित तो होता ही और जो वाणी के ना होते हुए भी ऊंचाइयों पे चले जाते हैं अपनी मेहनत से लगन से संकल्प से अगर उतनी मेहनत लगन संकल्प होती और वाणी भी होती तो वो पता नहीं कहां पहुंच जाता तो वाणी का तो महत्व है ही तो कहा अब तो तो ही किम शायद जो बोल नहीं सकता है वो क्या हो सकता है बड़ा नहीं बन सकता वो जो बोल नहीं सकता उसको उसकी सीमाएं घट जाएंगे उन्नति के अवसर कम रहेंगे तो अब तो तो ही किम से अब्रवीत तो ते तस् आयतन प्रतिष्ठा क्या उन्होंने जित्वा शैलिनी ने तुम्हारे को इसके वागरूप जो भ्रम है उसके आयतन को प्रतिष्ठा को बताया है? इसका क्या आयतन है इसका विस्तार कितना है आयतन यानी विस्तार और प्रतिष्ठा उसका आधार क्या है क्या इसके बारे में भी बताया राजा जनक बोले न मैं अब्रवीत इति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 तो एक पादेत एत सम्राटी राजा बोला सबई नो ब्रूही याजबल के याजबल के वो हमारे लिए बताओ हम सबके लिए बताओ नह तो बहुवचन का प्रयोग है वैसे तो या तो कहो मेरे लिए बताओ नह हमारे लिए बताओ और राजा बड़े लोग होते हैं वो बहुवचन में बोलते हैं अपने को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 पूरे समूह का प्रतिनिधि के रूप में वो जो अनेक है समूह है उस देश तो राजा बोल सकता है प्रतिनिधि होता है वो जनता का तो हमारे को स नो स वी नो ब्रू हीजवल याजवल के, के बताइए हमारे को याजवल के उत्तर देते हैं वाघे व वा आयतनम ये वाघवई जो ब्रह्म है वाणी रूप ब्रह्म है इसका आयतन फैलाव क्या है वाघव आयतनम ये वाणी ही इसका आयतन है फैलाव है विस्तार है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 वो वाणी उसको ज्ञान के रूप में दिखाई दे रही है वो ज्ञान का कारण है आधार बनती है निमित्त बनती है इसलिए वो उसको प्रज्ञा के रूप में देख रहा है तो बोले इसको प्रज्ञा किस तरह से उपासना करो प्रज्ञा है तो जनक ने फिर आगे पूछा का प्रज्ञता यज्ञ के हे यज्ञवल के प्रज्ञता क्या है अब देखिये उस समय संबोधन सीधा किया जाता था नाम लेके सीधा संबोधन करने यज्ञ के आगे कोई श्री नहीं लगाया पीछे कोई जी जी तो हिंदी में चलता है क्या हाँ, जो भी है वो सम्मान नाम से वैसे आदर पूर्वक व्यवहार करते हैं सीधे नाम से भी बोला जाता है क्या प्रजता या जीवल के बोले तो सम्राट सम्राटी हो वह बोले वाणी ही प्रज्ता है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 से ही तो बताते हैं कि ये आपके पिता हैं, ये माता हैं, ये भाई है ये चाचा है ये ताऊ है उसके बिना कैसे जान पाते तो बंधुओं का ज्ञान जिन जो हमारे निकट होते हैं जिनसे हमारे हित जुड़े हुए होते हैं जिनके बीच में हम मिलके अपना जीवन चला रहे होते हैं उसका वाणी से ही पता लगता है और आगे कहा ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेदो अथर्वांगी चारों वेदों का नाम ले लिया इतिहास है विद्या उपनिषद श्लोका सूत्राणी अनुव्याख्यानि व्याख्या व्याख्यानि ये जो जितनी और भी चीजें गिनाई गई इतिहास पुराण विद्या व्याख्यान अनुव्याख्यान व्याख्यान का भी व्याख्यान पीछे पीछे उसी जैसा इष्टम जो भी कुछ हमें इष्ट है वे। यज्ञ होतम जो हमारे आहुति दी है वह आशितम जो हमें खिलाया गया है पाईतम जो हमें पिलाया गया है अयम चलोक है यह लोक परश्च्य लोक और दूसरा लोक ये सारी बातें पीछे भी इसी शैली में आई थी यही नाम लगभग सारे के सारे थे सर्वाणी चाहे भूतानी वाचई व वा सम्राट प्रचाय थे सारी चीजें वाणी के द्वारा ही तो जानी जाती हैं, जनाई जाती हैं। सारी चीजें गिनली सारी विद्याएं शास्त्र आ गए वस्तुएं आ गई लोक प्रलोक सब कुछ वाणी के द्वारा ही तो जनाया जाता है नहीं तो क्या है कितना सीमित हो जाता है बिना वाणी के कितना ज्ञान सीमित हो जाएगा हम एक दूसरे में अपने बोध का संक्रांति नहीं कर सकते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 आगे कहा वाघवी सम्राट परम ब्रह्म ये सम्राट ये वाणी ब्रह्म है परम ब्रह्म है परम ब्रह्म है शब्द ब्रह्मणी निष्णात परम वाक्य वाक्यपदी में भर्तृहरी लिखते हैं व्याकरण की शब्द शास्त्र की महत्ता शब्द ब्रह्मणि निष्णा और व्याकरण में और इसमें तो शब्द को भी ब्रह्म के रूप में कहा गया ये शब्द ब्रह्म वाघवी ब्रह्म ये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 तरंगे हैं। तरंगों से ये अणुओं की रचना हुई और ये सृष्टि बनी है सारी पृथ्वी चंद्र आदि कैसे बने है? तरंगों से वैज्ञानिक तो भी बोलते हैं कि ये वस्तु सूक्ष्म है, है या कर्ण रूप में है? ये पता नहीं लगता है। कभी वो तरंग रूप में आ जाती है कभी कण रूप में आ जाती है देखो वो भी बोलते हैं है, तरंगे उसको सबको ऐसा जोड़ के और ऐसा बन जाता है कि ये जो सारा उत्पन्न हुआ किससे हुआ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 चर्चा भी हो गई उन्होंने दो उद्देश्य थे एक तो पशुओं को इच्छा करके और एक सूक्ष्म चर्चा करने के लिए वो बोलते हैं हस्ती ऋषभम सहस्रम ददामी इति होवाच जनको वैदे जनक वेदे ने कहा तो मैं तुम्हारे को एक हजार वृषभ देता हूं बैल सांड देता हूं गोधन कैसे जो हाथियों जैसे खूब बलिष्ठ हैं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 या जीवल के इना का स के पिता में अमन्यता न अनुशिष्य हरे मतलब मेरे पिता ये मानते थे बोलते थे कि जब तक पूरा उपदेश न हो जाए तब तक दक्षिणा नहीं ले मैं अभी नहीं लूंगा ले भी सकते थे एक हजार चलो एक हजार का हो गया एक काम निपट गया आगे की, आगे मैं ऐसे नहीं लूंगा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 उदंक कहा शौलबायन है उदंक शौलबायन ये व्यक्ति हैं उनके बोले कि उन्होंने मेरे को एक उपदेश और दिया था क्या उपदेश था प्राण वही ब्रह्मी ये प्राण ब्रह्म है इन्होंने एक अलग उपदेश दे दिया तो प्राण ब्रह्म है बहुत बड़े हैं प्राण भी प्राण की भी ब्रह्म के रूप में उपासना कर सकते हैं तो भी बहुत ऊंचा चला जा सकता है में भी हम देख रहे थे इसकी उपासना करें तो भी ये हो जाता है इसकी उपासना करे तो भी ये ये हो जाता है एक एक चीज को हम विशेष महत्व दें तो उतना उतना हम लाभ उठा सकते हैं तो उन्होंने कहा प्राणो वही ब्रह्मी याज्ञवल के ने वैसे ही कहा कि जिस प्रकार कोई मातृमान पितृमान आचार्यवान बोलता है वैसे ही इसने बोला है ठीक बोला है प्राण ही ब्रह्म होते हैं फिर आगे कहा अप्राण तो ही किम से जो पहले कहा था कि यदि वाक नहीं है तो वो क्या कर सकता है बिना वाणी वाला क्या कर सकता है तो बिना प्राण वाला क्या कर सकता है किसी की सांस ही नहीं आ रही है वो क्या करेगा कुछ नहीं कर सकता तो अप्राण तो हिकिम से आदि थी जो श्वास नहीं ले रहा है वो क्या करेगा अब रवितुते तस्य आयतनम हम क्या उसका आयतन और प्रतिष्ठा तुम्हारे को कही थी बिल्कुल वो की वही चीजें उन्होंने कहा कि नहीं मेरे को तो नहीं कही यजवल ने कहा एक पाद वे तत् सम्राटी थी ये तो उसका एक ही अंश बताया गया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 अति प्रिय समझते हुए इसकी उपासना करें कि मेरा बहुत प्रिय है क्योंकि वो हमारा हित करे जो हित करता है वो हमारे प्रिय लगता है तो प्राण एवस प्रियम तिय के रूप में करे यजवल कैसे फिर पूछा ये जनक ने का प्रियता याजवल के तो प्राण एवस सम्राटी हो वाच बोले प्राण ही तो प्रिय है यानी प्रियता और प्राण दोनों को घुला मिला दिया कारण कार्य संबंध होते हुए भी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 उसके प्रतीक के रूप में है यहां पर कि प्राणस से वही साम्राज्य काम इस प्राण की कामना से ही न यज्ञ कराने वाले का यज्ञ करवा देता है और अप्रतिक्र को भी ग्रहण कर लेता है और वही व्यक्ति जब उसके पास साधन आ जाते हैं अब वो उस कार्य को नहीं करेगा उसका अंदर अंतर्मन स्वीकार नहीं करता अब नहीं करूंगा चोरी उस समय चोरी कर ली थी कर ली थी अब मेरे पास मैं कभी नहीं करूंगा चोरी वो मेरी मजबूरी थी मैंने किया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 एक तरफ जीवन जाता हुआ दिखता है फिर भी क्यों चला जाता है अरे प्राण की कामना से ही जाता है ये जीवन ऐसा है सांस चलते रहे उसके लिए व्यक्ति इन सब कामों को भी कर लेता है मरने की संभावना होते हुए तो प्राण ब्रह्म प्राण को ब्रह्म मानेगा आगे प्राण हो सम्राट परम ब्रह्म ये प्राण तो परम ब्रह्म है नहीं प्राणो जहाती और जो इस प्राण को जान लेता है इसकी उपासना करता है उसको प्राण छोड़ता नहीं है सर्वाणी एनम भूतानी अभिरक्ष सारी वाक्य रचना वैसी है अन्य प्राणी भी उसकी रक्षा करते हैं देवो भूतवा देवान अपनी वो स्वयं देव होकर के देवों को प्राप्त करता है स्वयं योग्य होकर के यम विद्वान एतद उपास फिर वही प्रसन्न हो गए राजा तो वही उन्होंने कहा कि मैं एक बैलों को तुम्हारे को देता हूं जवल के ने फिर वही उत्तर दिया कि मेरे पिता ने कहा था जब तक पूरा उपदेश न हो जाए तब तक नहीं लेना और तो नहीं लिया दूसरे सहस्त्र को एक हजार को भी छोड़ दिया उसने आगे इसी तरह से आगे करते हैं फिर पूछा कि भाई तुम्हारे को और किसने क्या बताया वो बताओ उसने कहा कि मैं बरकुर चक्षुर ब्रह्मी बरकुरश् ने मेरे को यह कहा कि चक्षु ही ब्रह्म है वाक प्राण और चक्षु ओम वाक वाक ओम प्राण है प्राण ओम चक्षु चक्षु और ओम श्रोत ओम नाभि, ओम हृदय चक्षुर वही ब्रह्म बोले चक्षु ब्रह्म है चक्षु बड़ी है फिर वही कहा कि जैसे मातृमान पितृवान आचार्यवान बोलता है वैसा ही उसने कहा बिल्कुल ठीक कहा है चक्षुर् ब्रह्म ही थी क्यों ऐसा बोले अपश्य तो ही किम से जो देख नहीं सकता उसका क्या होगा वो कितना कर सकता है नहीं बहुत कम कर सकता है नहीं चक्षु के होने पे बहुत अधिक अंतर आ जाता है जीवन में ज्ञान की दृष्टि से उन्नति सब तरह से तो बोले अच्छा उसका आयतन और प्रतिष्ठा को बताओ वो क्या है तो न मैं थी बोले ये तो उन्होंने बताया नहीं था तो बोले आप ही बताओ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 मेरे को तो तब विश्वास होगा मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूं इसका मतलब क्या हुआ हम अपनी आंखों में सत्यता को देख रहे हैं हमें उस पर विश्वास है सत्य पे ही विश्वास होता है हमें असत्य पे कभी नहीं होता तो नेत्र मतलब तो सत्य तो इस नेत्र की कैसे उपासना करे ये सत्य ये सत्य को जनाने वाले हैं ये तो सत्य स्वरूप है उस पर पूरा विश्वास किया जा सकता है तो सत्यम इतनी है इसको सत्य के रूप में उपासना करो। राजा ने पूछा कहा सत्य था याज्ञ बल के सत्य है क्या तो बोले चक्षुरेव चक्षुरे वाणी हो वाचे। बोले, चक्षु ही सत्य है सत्य को अलग ढंग से समझा सकते थे बाकी चीजों को भी जैसे प्रज्ञा को कहा वो और कुछ कह सकते थे लेकिन कहते वाणी ही प्रज्ञा है प्राण ही ये चक्षु ही सत्य है उसी को कह दिया फिर से यही वो है तो चक्षुरे सम्राट रीति हो क्यों ऐसा कहा तो बोले चक्षुषा वही सम्राट पश्चन पश्चन तम आहु अद्राक्षी रीति जो आंख से देख रहा है उसी को कहते हैं कि तुमने देखा है क्या तुमने देखा है या कोई दे, इसने देखा है जिसने आंख से देखा है उसके लिए कहते हैं कि अद्राक्षी है इसने देखा है इसने जाना है आंख से जिसने देखा है उसके लिए कहते हैं अद्राक्ष मुख्यता से और स आह अद्राक्षमिति किसी ने पूछा क्या तुमने देखा है बोले हां मैंने देखा है जानने के संदर्भ में है वैसे लेकिन देखने के लिए प्रयोग होता है अत्राक्षित अद्राक्षमिति मैंने देखा है अपनी आंखों से देखा है इतने विश्वास से बोलेगा तत्सत्यम भवती और वही सत्य होता है चक्षुर्वई सम्राट परमम ब्रह्म ये चक्षु परम ब्रह्म है इतने सारे ब्रह्म हमारे को मिले हुए ब्रह्म की रचना है तो ब्रह्म तो होगा ही यहाँ पर ब्रह्म के गुण आए हुए हैं अपनी महत्ता बताई जा रही है कितना विशेष बनाया हुआ है एक एक चीज कितनी महत्वपूर्ण है ब्रह्म के रूप में कथन किया चक्षर सम्राट परम ब्रह्म नई चक्षुर चक्ष जहाती उसको आंखें छोड़ती नहीं है सर्वाणी एनम भूतानी अभिरक्षण थी प्राणी उसकी रक्षा करते हैं देवोभूतवा देवान वो खुद देव हो करके में देवता बन जाता है देवताओं को प्राप्त कर लेता है एक तो हम कृपा से प्राप्त करते हैं दूसरे को कह जी मेरे को बहुत बड़े बड़े अधिकारियों में मिलने का बैठने का अवसर मिला है बड़ी कृपा है किसी ने पहुंचा दिया मेरे को मैं सेवक था उनका इस रूप में एक होता है कि देवों की तरह देव बन के अधिकारी की तरह अधिकारी बन के अब उन अधिकारियों के बीच में बैठा है वो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 ब्रह्म ही ब्रह्मा। चक्षु चक्षु श्रोत्रम श्रोत्र चक्षु श्रोत्रोत्रोत्र ही ब्रह्म है बहुत बड़ी चीज है श्रोत्र भी यजबल के ने वही कहा कि जैसे मातृमान पितृमान आचार्यमान व्यक्ति बोलता है ऐसा इसने कहा बिल्कुल ठीक श्रोत्रम वही ब्रह्म क्यों अश्रिन्वो ही किम स्यादिति जो सुनता नहीं है उसका क्या होगा एक चीज चली जाए क्या होगा उसका जीवन कैसा अपंग जैसा हो जाता है बाधित हो जाता है लेकिन क्या तुम्हारे को उसकी आयतन और प्रतिष्ठा बताई थी राजा ने कहा नहीं बताया बताओ आप ही बताओ तो बोले श्रोत्र में आयतन इस ब्रह्म का आयतन श्रोत्र ही है श्रोत्र ही इसका फैलाव है श्रोत्र बहुत विस्तृत है और आकाश उसकी प्रतिष्ठा है और इसको किस तरह उपासना करे तो बोला अनंत इत एन त को अनंत के रूप में उपासना करें श्रोत को इसकी उपासना कैसी करें अनंत के रूप में कोई सीमा नहीं है इसकी कहा अनंतता यज्ञ बल के बोले दिशा एवं सम्राट इति हो ये दिशाएं जो हैं, ये अनंतता दिशाओं का क्या अंत है कोई अंत नहीं है किसी को आगे बता रहे हैं तो दिशा सम्राट इति होवाच है तस्माद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 और दिशो वही दिशो वही सम्राट श्रोत्र दिशाएं हैं वही तो श्रोत्र है श्रोतम वही सम्राट परम ब्रह्मा ये श्रोत्र परम ब्रह्म है इसकी कोई सीमा नहीं है वचन भी इस तरह से आते हैं श्रोत को और आकाश को श्रोत्र और दिशाओं को एक मान करके चलते हैं बहुत व्यापक कथन आता रहता है बीच बीच में समझने लायक है वैसे इसके ग्रहस्य क्या है कुछ इनका विशेष प्रयोजन है श्रोत्र न अन्यतः आकाशाथ श्रोत्र क्या है आकाश से भिन्न कुछ नहीं है आकाशी श्रोत्र है आकाशी जैसे श्रोत्र है, ऐसा। तो नई नम जहाति जो इसको जान लेता है इसकी उपासना करता है नोत्र उसको छोड़ता है सब भूत उसकी रक्षा करते हैं वो देव होकर के देवों की को प्राप्त कर लेता है यह एवं विद्वान एत उपास जो इस तरह से उपासना करता है तो राजा फिर प्रसन्न हो गया और उसी तरह से एक वृषभ उसको देने के लिए कहा जीवल्के कहने फिर वही कह दिया कि जब तक शिक्षा पूरी नहीं हो जाती है तब तक मैं ये नहीं लूंगा तो ठीक है और शिक्षा शिक्षक बोले अच्छा और बताओ आपको किसने और क्या बताया उन्होंने तो उल्लेख किया सत्यकामो जाबालो मनोवई ब्रह्मी थी सत्यकाम जाबाल ने पीछे कथा आई थी सत्यकाम जाबाल की बड़े हो गए होंगे विद्वान हो गए होंगे उन्होंने भी राजा जनक को उपदेश दिया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 यज्ञवल्के ने वैसे ही कहा कि मातृमान पितृमान आचार्य मान जैसे बोलता है ऐसा उसने बोला है ठीक बोला है लेकिन कहा कि ये तो उसका एक अंश है एक पाद है और उसने यज्ञवल्के ने कहा कि ठीक है ब्रह्म इसलिए क्योंकि अगर ये मन नहीं हो तो कोई क्या करेगा अमनसो ही किम से मन जिसके पास मन नहीं है उसका क्या हो सकता है तो फिर राजा से पूछा कि उसका आयतन और प्रतिष्ठा बताओ ये तो केवल एक अंश है जजवल के ने फिर आगे बताया कि मन एवं आयतन मन इसका आयतन है फैलाव विस्तार है मन ही इसका विस्तार है आकाश उसकी प्रतिष्ठा है और आनंद इतिनत उपासित इसको आनंद के रूप में उपासना करो मन के लिए यह देखो विचित्र बात है इसे सुख और दुख मन के आप पर आधारित है शास्त्र से सम्मत है सुख और दुख मन के माध्यम से होती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 बोले मन एवं सम्राटी थी हो मन ही आनंद था सुख के लिए आनंद शब्द आया यहां पर है संसारिक सुख कई बार ये चर्चा चलती है आनंद तो परमात्मा का और सुख है प्रकृति का भेद करने के लिए बोले परमात्मा के आनंद को सुख थोड़ा कह सकते हैं सुख तो इंद्रिय इंद्रियजन्य होता है सांसारिक होता है और सांसारिक सुख को आनंद थोड़ना बोल सकते हैं वो दक्षिणिक होता है उसको आनंद थोड़ा बोलेंगे ऐसा कथन किया जाता है कई बार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 तो बोले हृदय एवं सम्राट हो स्थिरता है हृदय ही, ही सब भूतों का आयतन है हृदय वही सम्राट सर्वेशम भूता नाम सब प्राणियों का आयतन आधार कौन है ये हृदय है अब इसके लिए विशेष कथन किया गया अब तक जितना बताया गया था उससे ज्यादा यहाँ वर्णन किया जा रहा है हृदय वही सम्राट सर्वेशां भूतानाम प्रतिष्ठा सब की प्रतिष्ठा भी हृदय है हृदय ही एवं सम्राट सर्वाणी भूतानि प्रतिष्ठित प्रतिष्ठितानी भवन सब प्राणी उसी में प्रतिष्ठित होते हैं हृदय वही सम्राट परम ब्रह्म हृदय ये परम ब्रह्म है और जो इसको ऐसे जानता है उपासना करता है हृदय उसको छोड़ता नहीं है भूत उसकी रक्षा करते हैं वो देव होकर के देवों को प्राप्त करता है राजा ने कहा कि लो एक और गए याज्ञवल्के ने कहा कि अभी नहीं लूंगा और उपदेश दूंगा पूरा उपदेश हो जाएगा शिक्षा हो जाएगी उसके बाद में दक्षिणा लूंगा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 साधार विवादन होश